रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुंदर रेडुमत वन नाइन पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में हम लोग प्रमोद माहेश्वरी को सुनेंगे जो बहुत ही अच्छे स्पीकर भी हैं और ट्यूशन क्लासेस वो चलाते हैं जयपुर उदयपुर में कोटा में उनके पास काफी एक्सपीरियंस है जो अपने बच्चों को जो है खास करके मोटिवेट करते हैं करियर के बारे में बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गाइड भी किया है और मोटिवेशनल टॉक भी दिया है तो सबसे पहले आज के इस सत्र में हम लोग सुनेंगे प्रमोद माहेश्वरी को उसके बाद फिर हम स्वामीनारायण विद्यालय के कुछ दसवीं के बच्चों को भी हम सुनेंगे और उसके साथ डॉक्टर अवधेश आरा को भी आज के शो में हम लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव आप सभी को मिलेगा काफी अच्छी बातें भी होगी और हो सकता है कि हम प्रमोद माहेश्वरी को सुनने के बाद एक मोटिवेशन मिलेगा और उसके साथ ही हम बच्चों की बातें भी सुनेंगे और बच्चे दसवीं में है तो दसवीं के बाद किस तरह के टेक्निकल कोर्सेस अवेलेबल है उसके बारे में भी उन्हें बताने की कोशिश रहेगी आप सुन रहे हैं रीड मोद नाइनटी सुनते रहो मस्कते रहो हमारे देश में तरह तरह से लोग भविष्य बनाते हैं पढ़कर भी बनाते हैं खेलकर भी बनाते हैं संगीत में भी बनाते हैं परंतु संगीत में अकेला ए आर रहमान बनता है क्रिकेट में सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर बनता है परंतु पढ़कर बहुत सारे लोग अपना करियर बनाते हैं हम 100 डेढ़ सौ करोड़ के लोगों में रहते हैं और इस दुनिया में जीने के लिए आप सब बच्चों के लिए बताओ इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिन स्टार्स को हम हमारे टेलीविजन पर देखा करते हैं सचिन तेंदुलकर को या धोनी को या हम जिन स्टार्स को कभी भी देखकर बहुत उत्साहित होते हैं कि हमें जिंदगी में सब कुछ करना है उसके पीछे की तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ती है और वो तैयारी करने के लिए आप लोग जागरूक है इसीलिए संडे आप मैच छोड़कर इस हॉल में बैठे हुए और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं आपको बताऊं जब मैं छोटा था तो जब छोटा था तो पढ़ने में होशियार था मैं बचपन से ही और अपनी क्लास को टॉप किया करता था और यूजुअली स्कूल को भी टॉप करता था तो मेरे में कुछ आदतें थी जो मुझे बड़ी अच्छी अब लगती है कि सही डेवलप हो गई सही समय पर और उसी के बेसिस पर हमने आपस में डिस्कशन करके इन कंसेप्ट को बना रखा है जिनको हम मंत्रा बोलते हैं हमने एक बिल्कुल जो आदमी अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक आया तो उसकी पूरी कौन से लोग सक्सेसफुल हुए और कौन से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनकी पूरी की पूरी लाइफ को स्टडी करके ये मंत्रा हमने बना रखे हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं इन मंत्रा वही हैं ये सब प्रैक्टिकल हैं क्योंकि हर चीज का थोड़ा थोड़ा इनपुट है आपके पढ़ने के स्टाइल का आपके टाइम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस का एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप पेपर कैसे देते हैं उसका जैसे पेरेंट्स को बहुत सारे मम्मीज को मम्मी को पता होगा बहुत सारे बच्चों की कि जब बच्चा अगले दिन एग्जाम देने जा रहा होता है तो सुबह सुबह रोने लग जाता है बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं हाँ आने लग जाते हैं या कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है उसका या जब एग्जामिनेशन हॉल में एक तो उसके पेपर आता है तो एकदम घबरा जाता है वो क्यों हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते या वो अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाता बच्चा उसको लगता है कि मैसेज नहीं बनेगा गिव अप एटीट्यूड होता है ये पेरेंट्स को बिल्ड करना पड़ेगा अपने बच्चे को आपको जैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपना अननेचुरल होइए ये लास्ट लास्ट में जो लाइन है आई कैन डू दिस ये आप अपने बच्चे में आदत डालिए कि आप कर सकते हो होता क्या है एज ए पेरेंट हम तुलना करते रहते हैं अपने बच्चों की मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं और एज ए पेरेंट क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं तो वो तो शायद इतनी बात को गहराई को समझ ना पाए हम अपने बच्चे की हम मोटिवेट करते हैं कैसे तुलना करके देख उनके बच्चे ने ये किया तुम भी करो हम मोटिवेट कर रहे हैं परंतु आप सोचिए हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं हम तुलना कर रहे हैं हमारा इंटेंट अच्छा है हम ये कहना चाहते हैं कि वो कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते परंतु हम कंपेरिजन करके बोलते हैं और उससे तकलीफ होती है ये कुछ ऐसी बातें जो भी मैं आपको इन दो पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्मार्ट हार्ड वर्क आपके बच्चों का भी शैलेंद बताए कि कैसे करना चाहिए लॉजिकल अप्रोच रखना चाहिए एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखना चाहिए घर पे पढ़ने का तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो टाइम मैनेज आपको करना पड़ता है और टाइम एक सबसे बड़ी मुसीबत है बच्चों के साथ बच्चों को सब कुछ करना है बच्चे के साथ सब कुछ कराना है स्कूल से आना है स्कूल का होमवर्क करना है शाम को के होबी क्लास में जाना है पढ़ाई भी करनी है छोटे बच्चों को आजकल प्री फाउंडेशन क्लासेज चलती हैं तो प्री फाउंडेशन क्लास में भी आना है उसका भी असाइनमेंट है वो भी जरूरी है तो टाइम कैसे मैनेज करें टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके मैनेजमेंट के लिए सभी लोग परेशान हैं बच्चे ही नहीं बच्चे परेशान पेरेंट्स परेशान हम ऑफिस में काम करते हैं हम परेशान दुनिया में हर एक आदमी परेशान मैं तो कभी कभी सोचता हूं रतन टाटा आप तो रिटायर हो गए पर जब तो रिटायर्ड नहीं हुए थे तो कम से कम उनके पास तीन कंपनीज होंगी रतन टाटा जानते हो ना आप लोग जानते रतन टाटा सब जानते रतन टाटा कुछ जबरदस्ती यहां वर रहे हैं है नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं हम आपको बताते रतन टाटा अपने यहाँ के अपने देश के एक उद्योगपति हैं और वैसे उद्योगपति जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं बहुत सारी फैक्ट्री फैक्ट्रियां उनके पास तीन सौ तो होंगी उनके पास तो कैसे मैनेज करते होंगे तीन सौ होते हैं यानी एक कंपनी के बारे में आज सोच लिया तो दोबारा सोचने का मौका एक साल बाद ही मिलेगा वो भी टाइम मैनेज करते हैं बिलगेट्स का नाम सुना है सबने सुना है बिलगेट्स के दुनिया में कितने ऑफिस होंगे तीन सौ पैसेंट मल्टीप्लाई बाय पच्चीस पचास बहुत सारे हैं मतलब हर दुनिया के हर देश में ही हैं वो तो अपने कुछ देश के देशों ऑफिसों जा ही नहीं पाते वो कैसे टाइम मैनेज करते होंगे और टाइम मैनेज करा ही नहीं जा सकता टाइम तो 24 घंटे वो तो अपना भी ही मैनेज है चौबीस घंटे में चौबीस घंटे खत्म हो जाएंगे हो सकता है टाइम मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है कौन मानता है टाइम मैनेज हो सकता है टाइम तो मैनेज है अपने आप में पहले से ही चौबीस घंटे होते हैं आप कुछ करो मत करो चौबीस घंटे में चौबीस घंटे खत्म हो जाएंगे ये बहुत बड़ी मुसीबत है सब लोगों के साथ बड़े लोगों के साथ भी है बच्चों के साथ भी है तो इसको मैनेज कैसे करें आप क्योंकि मेनली अपना जो फोकस है सब बच्चों पर तो आप सब बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से समझिए बहुत बार परेशानी जाती है ना कि शनिवार को या अभी रविवार को रात को जाके पता पड़ता है अरे असाइनमेंट तो छूट ही गया कल तो कॉपी में और अभी बैठकर फ्रेंड को फोन करके पूछ रहे हैं क्या करा तुमने कॉपी दे दे तेरी फटाफट कॉपी कर रहे हैं मेरी डॉटर कर रही दे भी मैं आया था मैंने बोला तेरे को रात को संडे की नाइट को समझ में आता सब कुछ कल क्योंकि उसको देना है कुछ क्लास में आप भी करते ऐसे ये संडे का काम जो होता है वो सैटरडे को खत्म कर लेते हो कितने लोगों का पेंडिंग रह जाता है होमवर्क कितने लोगों का पेंडिंग रह जाता है बहुत लोग बहुतों का रह जाता है तो क्या करे अपन उसको मैनेज करने के लिए उसका एक तरीका होता है देखो क्या होता है अपने पास जितने भी काम होते हैं ना इन काम को चार तरीकों में अपन बांट सकते हैं ठीक है एक काम तो वो जो अपने को कल ही करना है क्योंकि ये अभी थोड़ा कॉम्पलेक्स हो जाएगा छोटे बच्चों के हिसाब से तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं जो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है जैसे मान लो आप ट्यूजडे की क्लास अटेंड करके घर पर आए और वेडनेसडे को कोई आपको होमवर्क सबमिट करना है स्कूल में और एक थर्सडे को भी करना है और एक वेडनेसडे को भी करना है तो कौन सा काम पहले करेंगे जो वेडनेसडे को करना है क्योंकि वो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं अर्जेंट नहीं होते जैसे जो थर्सडे को करना है तो उसको बाद में करेंगे पहले कल वाला काम करेंगे और कल वाला काम हो गया तो फिर परसों वाला काम करेंगे कुछ ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं परंतु इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जैसे पेंसिल खत्म होने वाली है या पेन खत्म होने वाला है अब अर्जेंट तो है क्योंकि अगर खत्म हो गया तो काम कैसे करेंगे परंतु हम इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि हम ही खुद करें तो हम क्या करेंगे पेरेंट्स को बोल देंगे मेरे लिए पेन ले आना यह थोड़िए कि खुद ही चले गए कि जा रहा हूं पेन लेने किसी को भी बोल दो और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं जैसे मूवी देखने जाना क्रिकेट का मैच इनको क्या करेंगे इनको करेंगे ही नहीं क्योंकि टाइम खराब करते हैं ये ये करेंगे ही नहीं वाला काम ये जो मैंने आपको बताया पेरेंट्स को मैं समझा दू आप समझ लीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराने की आदत डालिए बच्चों को क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं इट्स टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बाय यू नो दिस यंग किड्स ये बहुत छोटे उम्र में परंतु धीरे धीरे प्रायरिटाइज आप खुद करना शुरू करिए इनके लिए थोड़ा सा इनके काम को प्रायोरिटाइज आप करिए धीरे धीरे उनके हैबिट डेवलप हो जाएगी क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उनको समझ में नहीं पड़ेगा तो आप प्रायरिटाइज करिए धीरे धीरे उनकी आदत पड़ेगी और एक ऐसी हैबिट बनेगी जिसमें बहुत ज्यादा एफिशियंट हो जाएंगे खुश रहेगा तो अच्छा करेगा ये बहुत जरूरी है कि योर चाइल्ड शुड रिमेन हैप्पी ऑलवेज हमेशा खुश रखने की उसकी आदत रखिए तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूं तो मैं जब आ, आई में पढ़ता था तो मैंने एक कोर्स किया था मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार समझा कि सफल होने के लिए पॉजिटिव सोच की जरूरत कितनी जरूरी है और ये सब बच्चों को भी कहानी सुनाता हूं मैं आपको हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे प्रोफेसर एस के जैन एक कोर्स किया था हमने जिसमें जो दुनिया में बहुत सफल इंसान है आप जानते हैं सफल इंसानों के नाम कुछ के गेट्स हुए स्टीव जोश का नाम सुना है सबने कितने लोगों ने सुना है स्टीव जोश का नाम आईफोन देखा है सबने आईफोन सबने देखा है आईफोन नहीं देखा आईफोन आईपैड आईपॉड वगैरह एप्पल कंपनी का नाम सुना है एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम है स्टीव जॉब्स ये एक्सपायर हो गए अभी एक साल पहले आपको स्टीव जॉब की कहानी पता है स्टीव जॉब्स बहुत गरीब परिवार में थे इनके पास खाने को पैसा नहीं था ये जहां अमेरिका में रहते थे वहां पर पैसा नहीं था खाने के लिए कुछ था ही नहीं तो वहां पर उनके कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर हुआ करता था उस मंदिर में ये जाते थे क्योंकि वहां पर फ्री में खाना मिलता था वहां से खाना खा के वापस आते थे जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे उस कॉलेज में इनके पेरेंट्स इनकी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो ये उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए ड्रॉप आउट का मतलब पैसे की कमी के कारण इनको कॉलेज छोड़ना पड़ा इन्होंने क्या किया अपनी कॉलेज एजुकेशन में इन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा इन्होंने मेडिसिन नहीं पढ़ा इन्होंने केलीग्राफी पढ़ा कैलीग्राफी आप समझते हैं सुलेख जिसको अपन बोलते हैं सुंदर हैंड राइटिंग स्टीव जोश वो शख्सियत थे जिसने एप्पल जैसी कंपनी को बनाया जिसने आपने सबने नीमो फाइंडिंग देखी है नीमो फाइंडिंग वो एक मछली वाली मूवी है ना नीमो नीमो नहीं देखा आपने वो एक छोटा सा नीमो होता उसके डैडी को चला रहा था उसके अंदर नीमो फाइंडिंग एक कार्टून मूवी आती है बहुत बढ़िया पिक्सर करके कंपनी है टेलीविजन पे आती रहती है नीमो फाइंडिंग पिक्सर जैसी कंपनी को उन्होंने बनाया स्टीव जोश ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया जो स्मार्टफोन आया हमारे हाथ में जिसपे अपन सारे एप्स वगैरह सब कुछ करते हैं ये स्मार्टफोन के एक तरह से जो कंसेप्ट बिल्ड किया वो स्टीव जॉब्स ने किया एक आदमी ऐसी स्थिति में रहकर जहां पर जब वो पैदा हुआ है तो खाने को नहीं है पढ़ाई करने के लिए सब कुछ नहीं है वो आदमी इतना सफल कैसे बनता है आप सोचिए कैसे बन सकता है कोई आदमी इतना सफल हमारे पास तो सब कुछ है हमारे पेरेंट्स हमारे एजुकेशन को अफोर्ड कर रहे हैं हमें आज इस तरह के हॉल में लेकर आ रहे हैं हमें यहाँ मौका मिल रहा है लोगों से मिलने का सुनने का समझने का उनके पास तो कुछ नहीं था नमस्कार आप सुन रहे मतबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हर शनिवार को पाँच से साढ़े पाँच के बीच में हम लोग मिलते हैं और करियर के बारे में बात करते हैं तो आज हमारे साथ स्वामीनारायण विद्यालय के हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं आपका नाम नरेश शर्मा नरेश शर्मा आप अपने बारे में बताइए मैं मेरे पापा का नाम उल्चन शर्मा है मेरे मम्मी का नाम विष्णु देवी है वो हाउस है मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं मार्बल फैक्ट्री में आप अपने करियर के बारे में क्या बताना चाहेंगे क्या बनना चाहते हैं आप किस तरह से करियर को लेकर आप सोच रहे हैं अभी मैं साइंस में लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे को इंजीनियर बनने में बहुत रुचि है मैं चाहता हूं कि कुछ मतलब सिस्टम वैसे कुछ बनाना चाहता हूं जो आगे जाके कुछ काम आए लोगों के लिए लेकिन कुछ ऐसे लोगो के डेली रूटीन में काम आने हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं ऐसा तो इसके लिए आप कैसे इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा साइंस मैथ लेना पड़ेगा सब्जेक्ट उसके बाद पढ़ना पड़ेगा उसके बाद कुछ मतलब आगे जाके लोगों से मिलना पड़ेगा ओके okay, नरेश ना नरेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेणु मधुबन 90.4 एफएम पर करियर इस प्रोग्राम को और नरेश जो है दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसे साइंस और मैथेमेटिक्स में काफ़ी रुचि है और वो आगे चल के इंजीनियर बनना चाहता है तो फोकस इज क्लियर ओके थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे मेरी मम्मी का नाम प्रभावती देवी पापा का नाम सानी है मैं चाहती हूँ और क्यूँकी मेरे मतलब की जितने सिस्टर या फिर ब्रदर है वो भी साइंस मैथ ऐसी लिए हुए मैं उनको देख कर नहीं मगर मैं अपने करियर को आ, करियर ऐसी जीना चाहती हूँ इसलिए मुझे आ, साइंस मैथ की जरूरत है क्या बनना चाहती है टीचर तो टीचर बनने के लिए साइंस मैथ्स की कहाँ जरूर है बीएड एड पढ़ के हो जाते टीचर साइंस मैथ्स का टीचर बनना मुझे ओके ओके चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने करियर के लिए और एक बार आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि क्या बनना है वो इम्पोर्टेंट है और फिर उसके अनुसार आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं और उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं दसवीं के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं बारहवीं के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा सोचेंगे आप आज से ओके okay, ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट फोर हमारे साथ स्वामी नारायण विद्यालय के दसवीं बच्चे हमारे बीच में हैं उनसे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना करियर को लेकर किस तरह की बातें उनके मन के अंदर मेरा नाम राजेश कुमार है तथा तो मेरे पिताजी का नाम अर्जुन कुमार है जो कि मैं मूल निवासी शुरुआई का रहने वाला हूँ मेरा करियर थिंकिंग है कि मैं एक आई ऑफिसर बनूं क्योंकि मेरे फादर एक आई ऑफिसर की गाड़ी चलाते थे तो आई थिंकिंग क्योंकि मैं उनके जैसा बनूं और उनके सामने क्योंकि उनके महसूस होता था कि अगर मैं खुद ड्राइविंग चलाता तो मेरा बच्चा उसके सामने बैठना चाहिए इसलिए मैं एक आई ऑफिसर बनना चाहता हूँ IPS ऑफ़िसर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी आप IPS ऑफिसर के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है इसमें आप आर्ट्स ले सकते हो कॉमर्स भी ले सकते हो और साइंस मैथ में भी बन सकते हो इसके बाद आपका जे जो जनरली जो जे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और बेसिकली जो आर्ट्स हिस्ट्री ये आपकी अच्छी होनी चाहिए इसके बाद आपको प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी गाइड अच्छी होनी चाहिए और कोचिंग क्लास करनी पड़ेगी और आपका जो जनरल नॉलेज वो अच्छा होना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें टफ एग्जाम्स रहते हैं कैसे आप क्लियर करेंगे इसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी अभी से करेगी जब आगे का लेवल बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो लेवल बहुत बड़ा है इसके लिए अभी से तैयारी करेंगे तो हमारा लेवल भी बढ़ सकता है किस तरह की सोच अभी आप बनाते हैं किस तरह का होमवर्क अभी कर रहे हैं आप मेरा होमवर्क इस बात है एवरी घंटे हवा अभी और हर हर वीकली एंड डे माई थिंकिंग वाज जी क्यू लेवल को बढ़ाना के और मैं सामान्य ज्ञान किताब भी पढ़ रहा हूँ एवरी न्यूज देखता हूँ न्यूज़ पढ़ता हूँ और अपना गाइड उनको बनाता हूँ और आप रेडियो सुनते हैं क्या रेडियो सुनते हैं कौन सा प्रोग्राम सुनते नाइन्टी पॉइंट uh, रेडियो मधुवन पर कुछ थिंकिंग मैंने एक दो बार सुना हुआ है जो कुछ कहानियाँ आती है उससे एक मोटिवेशन मिलता है बेसिकली एक आध्यात्मिक मेडिसेशन की जो बातें होती है वो मैंने सुनी है और इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ दसवीं कक्षा के बच्चे जुड़ रहे हैं स्वामी नारायण विद्यालय से नमस्कार आपका नाम मेरा नाम सोनल है मैं कक्षा टेंथ में स्कूल में पढ़ती हूँ और अपने परिवार के बारे में बताइए मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और भाई बहन है पापा जॉब करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है ओके आप अपना करियर के बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे टेंथ के बाद में साइंस मैथ्स लेना है और बैंक के फील्ड में जाना है बैंकिंग और बैंकिंग में जैसे की मैथेमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अभी तो वीक है पर ट्राई करना पड़ेगा तो हो जाएगा आगे अभी वीक है फिर कैसे ट्राई करेंगे आप टेंथ में मेहनत करनी पड़ेगी फिर हो जाएगा और मैथमेटिक्स के लिए कुछ कोचिंग वगैरह ले रहे हैं आप सुन रहे हैं नमस्कार आपका नाम मेरा नाम अग्र राम है मेरे पिताजी का नाम भारमा राम माता का नाम मैटी जी माता जी आचारिता खेती, खेती करते पिताजी अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता तो अभी क्या करना पड़ेगा दसवीं में आप है तो अब मैं साइंस बाया लेना अच्छा, अच्छा। साइंस बाया लेके मैं अब डॉक्टर बनने हूं और डॉक्टर बनने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा तैयारी है उसकी आपको इसलिए हम अब हम मैं हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए अब तैयारी की पूरी कोशिश करते अगराराम जो है डॉक्टर बनना चाहता है और साइंस बायो लेकर आगे पढ़ना चाहता है उसके लिए वो अभी से हॉस्टल में है तो काफी मेहनत कर रहा है हमारी शुभकामना है कि वो बने जिस तरह से अभी सोच उसकी है वो बरकरार रहे आप सुनाए रिडमोट वन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम पर कार्यक्रम को मेरा नामा कुमार चौहान हैना कुमारी चौहान हमारे बीच में है दसवीं कक्षा के विद्यार्थी है स्वामीनारायण विद्यालय की तो आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे हाउस वाइफ है और मेरे पापा टीचर है और मेरे एक ब्रदर जो उसने साइंस मक्स लिया और मेरा छोटा भाई जो में पढ़ता है आप अपना करियर को लेकर क्या सोच रहे हैं मुझे साइंस बायोलॉजी लेनी है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है और डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है या फिर स्किन डॉक्टर बनना है अच्छा आपने सोच लिया कि आपको बनना है। उसके लिए क्या, क्या करना मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे आ, मतलब कोचिंग करनी पड़ेगी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो डर स्किन का डॉक्टर बने तो डर नहीं लगता है नहीं ओके ओके बैठ जा थैंक यू आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम आपका नाम विकास कुमार विकास अपने बारे में बताइए फैमिली के बारे में मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी डी नाम पूंदराम जी है मेरे भाई है वो डॉक्टर है एम्स हॉस्पिटल में मेरी दीदी भी डॉक्टर है और मैं साइंस मैथामेटिक्स है आई है फिर, फिर बी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं तैयारी करने की तैयारी रखूँगा हमेशा दिल्ली में पिताजी कह रहे कि दिल्ली में जाए वहाँ मैथामेटिक लें और वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी करें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नेक्स्ट आपका नाम मेरा नाम काजल है मैं स्वामीनारायण स्कूल में पढ़ती हूँ क्लास टेन परिवार के बारे में बताइए मेरे पापा जॉब करते हैं मम्मी हाउस वाइफ है और घर में क्या जॉब करते हैं पापा सेंट जॉन में, सेंजर में। आ, काजल आप अपने करियर को लेकर क्या सोच रहे हैं मैं मतलब टेंस को करके इसके बायो लेना चाहती हूँ और डेंटिस्ट की डॉक्टर बनना चाहती हूँ ओके थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे सभी बच्चे जो हैं जुड़ रहे हैं दसवीं कक्षा के हेलो आपका नाम भावेश कुमार भावेश अपने परिवार के बारे में बताइए मेरे पापा प्रिंटर है मैं भी श्कुल, श्कुल जी और मैं बहन एट्थ क्लास में पढ़ते करियर के क्योंकि आप क्या सोच रहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं साइंस बायोलॉज लेना ले चाहता हूँ आपका नाम ध्रष्टि परमार ध्रष्टि परमार मेरे पापा का नाम राजेश परमार है वो जॉब करते हैं और मम्मी का नाम मंजू परमार है वो हाउस वाइफ है और एक ब्रदर है और एक सिस्टर है वो भी स्टडी स्टडी कर रहे हैं करियर को लेकर आप क्या सोच रहे करियर को लेकर पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट थोड़ा कम है इसलिए मुझे ब्यूटीशियन में ज्यादा इंटरेस्ट है मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों कम है पढ़ाई में थोड़ा कम बन लेकिन ब्यूटिशियन बनने के लिए भी साल भर तो पढ़ना पड़ेगा ना उसमें कोर्स करना पड़ता है साल भर का तो उसका कोर्स करूँगी कहीं आपने देखा है किसी ब्यूटिशियन को कि जो काम अच्छा कर रहे हैं अच्छा कमा रहे हैं ऐसा कुछ आपने देखा है देखा है पार्लर में सब बहुत बढ़िया धन्यवाद शुक्रिया नेक्स्ट आपका का रह गया न क्या नाम है आपका मेरा नाम कार्तिक मोदी है कार्तिक अपने परिवार के बाद मेरा पापा की कंपनी है दवा की पालनपुर में बहुत सी अंदर है और आप क्या बनना चाहते हैं मैं पहले तो फार्मास करूँगा क्यूँकी पापा की इच्छा लाइसेंस लाने की और उसके बाद में करूँगा मैकेनिक इंजीनियर उसके लिए मैं साइंस फार्मास करने का फिर कैसे वो करेंगे Mechanical. पहले मैं साइंस उसमें मैके बाद अच्छा, दोनों दो इंजीनियर बनना है ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम करियर ऑप्शन में श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का खास स्वागत है दसवीं के बच्चे दसवीं के बाद क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग अभी डॉक्टर अवधेश आरा स्वामी नारायण विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे बीच में है उनसे हम सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडी मोदन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुराते नमस्कार रमेश भाई एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के सामने कि हम दसवीं करने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है और बच्चों को पता भी नहीं होता तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि दसवीं के बाद में बच्चे क्या क्या कोर्स कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म कोर्स रहते हैं और उसके बाद में उनको नौकरी कैसे जल्दी मिल सकती है एग्रीकल्चर साइंस नाम सुना होगा आपने एग्रीकल्चर साइंस में दसवीं के बाद में डिप्लोमा होता है ये डिप्लोमा तीन साल का होता है और यह दसवीं के बाद में होता है इसमें मिनिमम योग्यता जो है पचास परसेंट और एससी और एसटी जो है पैंतालीस परसेंट पर यह डिप्लोमा कर सकते हैं इसी तरीके से इंजीनियरिंग डिप्लोमा होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीन साल का ये डिप्लोमा होता है और ये भी दसवीं सिर्फ पास है बंदा तो भी वह ये डिप्लोमा कर सकता है इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में फायर एंड सेफ्टी ये एक डिप्लोमा होता है जिसे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं उसमें फायरमैन के रूप में व्यक्ति लग सकता है और ये कोर्स छ महीने का है और इसमें भी दसवीं के बाद में बंदा नौकरी प्राप्त कर सकता है आईटीआई टी ये भी है एक एक साल का कोर्स भी होता है इसमें दसवीं के बाद में और मिनिमम इसका जो अवधि है ड्यूरेशन रहती है दो साल की रहती है और दसवीं के बाद में नौकरी प्राप्त कर सकता है ये बंदा इसी तरीके से पैरामेडिकल क्षेत्र बहुत ही आजकल इसका बहुत ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है इसमें तो पैरामेडिकल मेडिकल क्षेत्र में तो पैरा क्षेत्र में भी बच्चा जो है डिप्लोमा कर सकता है इसका तीन साल का कोर्स रहता है और ये दसवीं के बाद में कर सकता है वैसे आ, एक्सरे मशीन और डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर आदि जो है इसमें कोर्स रहते हैं तो ये है दसवीं के बाद में मैंने जो आपको कोर्सेज बताए हैं वे दसवीं के बाद में बच्चे कर सकते हैं थैंक यू सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इसके बाद दसवीं के बाद डायरेक्टली अगर टेक्निकल कोर्सेस छोटे मोटे कोर्सेस करके बच्चा अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए आपने बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस बताई हैं और मैं चाहूँगा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में जाना चाहते हैं तो दसवीं के बाद उनको एक डिसीजन लेना होता है कि इस विषय को चुनें तो वो उसके बारे में आपके विचार देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उसके एबिलिटी पर वो आ, क्या है उसके परसेंटेज क्या है क्या वो उसका रुचि क्या है इन सारी ये सारे फैक्टर जो हैं घटक जो हैं देखे जाएंगे फिर उसके बाद में ये निर्धारण करेंगे कि उसको किस फील्ड में जाना है वैसे साइंस के फील्ड बहुत अच्छा रहता है आर्ट्स का फील्ड बुरा नहीं है कॉमर्स के फील्ड में जरूर अभी थोड़ा अवसर कम है लेकिन हाँ कुछ बच्चे इसे भी चुनते हैं लेकिन आर्ट्स और साइंस में पर्याप्त अवसर हैं बच्चा अपनी रुचि के अनुसार ले सकता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर अवधेश शारा जी हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बच्चों के साथ हमने बातें की बच्चे भी अपने करियर को लेकर काफी फोकस्ड है बहुत सारी बातें उनके जहन में है और क्लियर उनका फोकस है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हमने देखा बच्चों में कहीं कहीं बोलने में झिझक रहते हैं वो चीजें शायद उसके उसके लिए कुछ और ट्रेनिंग प्रोवाइड अगर करते हैं